यक्प्य प्रभव जगत अनेकुग्रहाय प्रक्षीन क्लेश राशि विषधरो अनेक वक्ोगी प्रसूतिर देवो प्रसूतिर्भुजगरीक अव्यात शीत योगदो योगयुक्तः यह भाष्यकार ने मंगलाचरण किया है और यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक ये मंगलाचरण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं देवता नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा देवता नमस्कार आप तक ही और वस्तु निर्देश केवल हो ऐसा क्वचित ही है और आशीर्वाद आत्म तक तो मंगलाचरण को अत्यंत विरल है खंडन खंड का अधिकार भी किए हैं और यहाँ आपको मिल रहा है वेदांत परिभाषा की शिखावनी टीकाकार भी इसी तरह से आशीर्वाद आप तक तो करते हैं हमारी दृष्टि में आज तक की नहीं पड़ा है और भी होंगे और मंगलाचरण अत्यंत आवश्यक भी है श्रुति के वैशेषिक सूत्रकार ने अपने सूत्र में लिखा मंगलाचरण शिष्टाचारा फल दर्शन वैशेषिक दर्शन पांचवेद्या प्रथम पाद का प्रथम का पहला सूत्र है वह कहते हैं मंगलाचरण आवश्यक है और मंगलाचरण कहते किस मंगम शुभम लाती थी मगी गतो ध धातु से मंगम बनता है ला आदाने धातु से ल मंगलम इति, अर्थात शुभ को देने वाला अशुभों को दूर करके शुभ प्रदान करने वाले का नाम मंगलम तद अनुरूपम आचरती मंगल आचरण वह हो उस प्रकार के उसके अनुकूल जो आचरण है उसका नाम मंगलाचरण और मंगलाचरण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह हमें अपना लाभ को अशुभ को हटा के शुभ तो देने वाला है इसे क्या प्रमाण है तो शिष्टाचार विषय का शिष्टाचार आ शिष्टों ने इसी प्रकार से आचरण किया है शिष्ट बने पूर्वज लोग प्राचीन लोग जो वेद आदि को प्रमाण मानने वाले वेद प्रामाण्य गंतम शिष्टत्व वेद आदि में प्रामाण्यता को स्वीकार करने वाले का नाम शिष्ट ण्यों ने जोड़ा केवल प्रामाण्यता मानने वाले से नहीं चलेगा प्रामाण्यता पूर्वक स्व आचरण में स्थापित करना चाहिए वेद प्रामाण्य अपगंतृत्व सती स्व आचार्य स्थापित शिष्टत्म ऐसा कहां ढूंढे शिष्टों को इसलिए लिवकीय लोगों की तो कथनी कर्म में बहुत फर्क है कहते कुछ थे करते कुछ है कहते तो बड़ा वेदांत और योग की चर्चा और काम धंधा सब भोगी भोग चल रहा है तो इसीलिए शिष्टों को देख करके उसके अनुसार आचरण करना उसे मंगलाचरण करना ये तो बड़ा कठिन काम इसलिए अनास्था को दूर करने के लिए दूसरा ही तो दिया फल दर्शन आ कुछ हो या ना हो फल तो तुमको मिल रहा है ना कोई किया या नहीं किया तुम कर लो तो तुम चाहते हो अशुभ दूर हो जाए शुभ प्राप्त हो निरविघ्नता पर कार्य संपादन होवे तो करो फिर महाराज हमें महाराज हम फल भी नहीं चाहते तब तीसरा हेतु दिया श्रुति तस्व श्रुति प्रमाण है इसे मानना पड़ेगा कि श्रुतियां जिस चीज के बारे में विधान कर देते हैं उस विधि के बारे में ननु नचा क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता क्यों प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बल्कि कैसे करना यह समझना पड़ता है और समझ के करना पड़ता है समझ के करना पड़ेगा यही विधियों का मामला उन्होंने कहा समाप्ति काम हो मंगलम आचरित उन्होंने कहा है समाप्त काम हो मंगलम आचरित और कहीं कल्पना किया विघ्त ध्वंस काम हो मंगलम माचर्य विघ्त ध्वंसक काम मंगलम आचरित ऐसे भी कहा है चाहे कोई भी आनुमानिक श्रुतियों के आधार पर भी स्थित होकर के आपको अवश्य ही मंगलाचरण करना चाहिए अतएव यहां हम लोग बीस योग दर्शन का अध्ययन के आरंभ में नित्य इस मंगलाचरण को करेंगे क्योंकि तो भाष्यकार कृत मंगलाचरण है यह माध्यम प्रभवती यह जिसने अपने आदि रूप शेषनाग का रूप था का स्वरूप उस रूप को त्याग करके त्यक्तवा क्यूँ त्याग किया उन्होंने अपना स्वरूप अलमस्त रहते त्याग करना पड़ा अनेकदा अनुग्रह अनेक प्रकार से अनुग्रह करने के लिए ही उनको त्यागना पड़ा अनेक प्रकार से किस पर अनुग्रह करना चाहते जगत जगत तो अनेकदा अनुग्रह स्व आदिम रूपम त्यक्ता प्रभवती इस जगत के ऊपर अनेक प्रकार से अनुग्रह करने के लिए अपन आद्य स्वरूप को त्याग करके बारंबार प्रकृष्ट अवतार को धारण करते हैं जन्म लेते हैं लेकिन जन्म लेने के बावजूद हमारे और आपके जैसे अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त नहीं होते सुख दुख से युक्त नहीं होते इसलिए विशेषणों से समझा रहा है वो भले जन्म लिए हैं अवतारण लिए अवतारित हुए हैं फिर भी प्रक्षीण क्लेश राशि प्रक्षीण क्लेश राशि प्रकृष्ट रूपेण क्षीण हो चुका है नष्ट हो चुका है क्लेश राशि जिनके प्रति उस व्यक्ति को कहते प्रक्षीण क्लेश राशि यह का विशेषण है प्रथमांत है इतना ही नहीं इस संसार रूपी विषम अवस्था में सभी दुख रूपी विष्व को भोग रहे हैं लेन ओ परमात्मा विषम विषय धरो साम्य को भंग हो करके सतव जन्य विषम अवस्थापन्न जो जगत है इस जगत ने विदान दुख विषो को भी अनायासी धारण कर लेते हैं जैसा नीलकंठ भगवान ने कहा और आप जहर लेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे ऊपर राम नाम सत्य हो जाएगा लेकिन विष्व धारण करने की समुदाय शिव में है और दूसरा ज्ञानी में है जो ज्ञानी होता है जो संसार रूप विश्व अनायास ही अपने में धारण किया हुआ है उसके लिए कोई असर नहीं करता क्योंकि उसके अंदर मोह माया ममता नाम की किसी नहीं है संसार में रहते हुए पद्म पत्र वाम भसा पिताजी में कहा है ना उस प्रकाश रहता है जैसे कमल के पत्ता जल में रहता अतएव उसके लिए ये विषम विष को वो धारण करता है पचा लेता है और कुछ क्लेश को पैदा नहीं करता है ऐसा परमात्मा विषम विष धरो अनेक वक्त थोड़ा आद्य रूप को स्मरण करा रहे हैं वो अनेक वो तो एक मुख वाले के रूप में यदि अवतरण लिए हैं इसका मतलब यह नहीं है उनका आद्य स्वरूप एक मुख ही था ऐसा कोई समझे उसको बातें विक नहीं अनेक वक्त महाभाष्य के आरंभ में लिख रहे हैं वहां किकाकर कि भाष्यकार के आशय को प्रकट कर रहे हैं नहीं अर्धमात्र अत्र व्यर्थम पश्याम द्विशह चक्षुषा दो हजार अंकों से देख रहा हूं आप दो आंक है आपके पास लेकिन आप देखते हैं एक है ना? ये तो है ना कि एक आंक से एक किलोमीटर देखते हो तो दो अंक से दो किलोमीटर देख लोगे? गए ऐसा तो होता नहीं लेकिन क्षमता वहां पर देखिए अनंतनाग शेषनाग परमात्मा का हर एक अंक अलग अलग देख रहे हैं एक हजार फणे दो हजार आंक है और दो हजार अंकों से मैं सूत्र को देख रहा हूं और कहीं एक आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं है लेकिन बाद में वही भाषिकार महावाषिकार सूत्र के सूत्र को खंडन कर देते हैं तात्पर्य समझना पड़ता है शब्द प्रक्रिया दृष्टिया भले सूत्र की आवश्यकता नहीं है मोक्ष दृष्टिया सूत्र की आधि मात्रा भी हम छोड़ नहीं सकते उच्चारण में यदि आधी मात्रा भी आप लोग नुकसान कर जाएंगे तो समझिए आपके मोक्ष मार्ग में बाधा होगी जिसे कहते आधि मात्र व्यर्थ होंगे कि इन्हीं चौदह सूत्रों के माध्यम से जिसके आधार पर चार हजार सूत्र बने हुए हैं शन सिद्धों ने मोक्ष पाया है शन कादि सिद्धांत एक तमर्श्वूत्र ऐसे महाभाष्य के लिखने वाले वही पतंजलि के लिए इसलिए विशेषण दिया गया यहाँ अनेक भले एक शरीर है दो आंक वाले होते हुए भी वो अनेक शरीर वाले, अनेक, शरीर वाले अनेक मुख वाले अनेकों आंखों वाले हैं इसलिए उन्होंने समस्त श्रुति स्मृति जो कुछ भी है आदि काल से लेकर अनंत काल पर जो भी उत्पन्न और विनाशशाली समस्त शास्त्रों का निचोड़ बोलता योग शास्त्र को केवल एक सौ छियानवे सूत्रों में प्रस्तुत करना है अनेक वक्त रहा सुभोगी एक और विशेषण है सुभोगी संसार में योगी ही सुभोगी हो सकता है अन्य सब कुभोगी ही होते हैं उपभोग का मतलब सुभोग का मतलब क्या है कि वृत्तियां आप समाधि में रहिए समाधि के बाहर आइए समाधि से पहले सभी अवस्थाओं में वृत्तियां तो चलती ही रहेगी वृत्तियों को तो कोई रोक नहीं सकता वृत्तियों को कोई मिठा नहीं सकता जब तक आपका मन है तब तक वृत्तियां है इसलिए यहां स्वयं भास्कर व्यास जी कहेंगे उभय प्रवणा वृत्ति ऐसी विचित्र नदी है जो दोनों तरफ बहने वाली है ऐसे दुनिया में कहीं आपको नहीं देखने को मिलता लेकिन ये ऐसा रूपी नदी है जो इधर भी बहती है उधर भी बहती है का मतलब गया उधर मने जगत की ओर इधर मने आत्मा की ओर दोनों तरफ चलता है वृत्ति अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं और आपकी सारी इंद्रिया इस समय संयम युक्त होकर केवल शास्त्र को ग्रहण कर रहा है कि नहीं ग्रहण कर रहा है इस समय आप सभी के सभी कुछ क्षणों के लिए क्या हैं सुभोगी हैं क्योंकि आपके इतना जो समय बीत रहा है वह समय मोक्ष मार्ग की ओर चल रहा है आपकी सारी वृत्तियां मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्तुत है लेकिन यहां से बाहर जाते ही यदि आप इस शास्त्र चिंतन को छोड़ के जगत चिंतन में लग जाते हैं जाए तो विष्ञान से संघ दे सीताजी ने जो कहा है आप संसार का ध्यान करके शास्त्र का ध्यान छोड़ देते उसी का नाम कुभोगी इसलिए यहां पर भगवान को कह रहे हैं लेकिन इनका अवतार लेने के बावजूद भी शरीर में आने के बावजूद भी एक क्षण के लिए भी कुभोगी नहीं होते हैं अतव इनके लिए विशेषण दिया गया है सुभोगी ऐसे महान पतंजलि महर्षि सर्व ज्ञान प्रसूदी सकल ज्ञान के उत्पत्ति कारण पतंजलि महर्षि है कि जो भी ज्ञान होता है वो शब्दों के अधीन होता है शब्द रूपी वेद वेद भी क्या है? शब्दात्मक राशि है और शब्दात्मक राशि के शब्द के अर्थ को जानने के लिए आपको व्याकरण की अपेक्षा है और उस व्याकरण को सम्य के लिए हमें दिया है समस्त प्रक्रियाओं को पोर्वा, पोर्वा आलोडन करके विचार करके दिया हुआ है तो महाभाष्य नहीं दिया पतंजलि महाराष्ट्र नहीं दिया इसलिए अन्य शास्त्रों में क्या होता है सूत्रकार प्रामाणिक होते हैं है ना उससे न्यून प्रमाण वार्तिक में उससे भी न्यून प्रमाण भाष्य में होता है लेकिन ठीक व्याकरण में उल्टा है उत्तर उत्तर मुनिनाम प्रामाण्य सूत्रों ज्यादा प्रामाणिक वार्तिक वार्ती से भी ज्यादा प्रामाणिक भाष्य इसलिए उसका नाम ही महाभास्य उन्होंने जो निर्णय दे दिया है संस्कृत भांग में के शब्द के स्वरूप के बारे में अर्थ के बारे में उस निर्णय को कोई काट नहीं सकता उसी निर्णय के आधार पर शब्दार्थ निर्णय हुआ और शब्दार्थ निर्णय के आधार पर सतल शास्त्र के अर्थ का निर्णय हो जाता है अत सतल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण पतंजलि महर्षि हुए इसने विशेषण दिया सर्व ज्ञान प्रसोध ही भुजग पर भुजग परिकर अवतार तो लिए हैं मानवीय इस मनुष्य लोक में लेकिन उनका शरीर के सकल अवयव मनुष्य का नहीं था धड़ भाग पर्यंत मनुष्य का अवयव था और धड़ भाग के नीचे भुजग अवयव था सर्प ही है अवय जिनका भुजग एव पर अवयव यस्य से तार शरीरवान अयम भुजग परिकर पतंजलि प्रणमा जिनकी प्रसन्नता के लिए हम नित्य उनका स्मरण करते हैं प्रणाम करते हैं ऐसे स देवो हो मा मह अस्माक अव्यास ऐसा जो वह भगवान देव है अहियों का ईश है वह भगवान हमारी सब की रक्षा करें तो और विशेषण दे रहे हैं शीत विमल तनुग दो योग युक्त शीत विमल तनु श मैने श्वेत शुक्ल और विमल शरीर गोरा था गोरा तक तात्पर्य यहाँ पर वो रंग से नहीं है सत्य प्रधान रच और तम अत्यंत अभिभूत था सब्त प्रधान शरीर प्रकाशा होता है तेजोमय होता है उस तेजोमयित्व को यहां शीत सबसे प्रकाशित कर तेजोमय शरीर था अतएव मल रहित था कई बार होता है व्यक्ति का शरीर तपस्या के कारण से तेजोमय हो जाता है या अंदर में वासनांग के कारण से वह समल होता है विमल नहीं होता अनेकों ऋषियों को देखा गया है विश्वामित्रादी के जीवन को देखते ही आप जानते हैं कितने तपस्वी थे कितना तेजस्वी थे जिनकी तेज के सामने बड़े बड़े देवता लोग घबरा गए लेकिन वो विमल नहीं थे समर थे अंदर वासना कुछ और थी लेकिन यहां इनका विशेषज्ञ दोनों तरफ से दे रहे हैं वह भी है तेजो में तपवशात नहीं स्वरूप अतवांत विमल है मल रहित है ऐसा शरीर जिनका वो पतंजलि महर्षि है और जो भी इनके शरणागत हो जाते हैं उनको योग प्रदान करने वाले होने से इनका नाम योगद और योग जिसके पास जो होता है वही वो दूसरे को देता है जैसे कि आपने सुना है विधिष्टिर को दुर्योधन ने बहुत सारी गालियां देता रहा आस पास रहने द्रोणाचार्य ने सबने कहा तो चुप क्यों खड़ा है तू तो भी दे दे एक गाली और दस दिए तो एक तो दे क्या बिगड़ रहा है और तो कहते हैं महाराज हमारे पास नहीं वो तो गालिम गाली गालि बन तो अरे तो बोलने दो इनको गाली और गाली को क्योंकि तो गाली देने वाले के पास बहुत सारी गालियां पड़ी नजरे हम नहीं दे सकते क्यों भाई विद्य देना हमारे पास कहीं तो नहीं क्या करें और कहने का तात्पर्य क्या है जिसके पास जो रहता है वही वो, वो दूसरे को दे सकता है आप धनी हैं तो दूसरे को आप धन दे सकते हो ज्ञान तो, दे नहीं, तो दे ज्ञान दे ज्ञान नहीं दे सकते आप ज्ञानी हैं तो दूसरों को ज्ञान दे सकते धन नहीं दे सकते आप जो हैं और आपके पास जो चीज है वही आप दूसरे को दे सकते इसीलिए यदि योग का दाता कह रहे हैं उनको योग शब्द प्रयोग कर रहे हो इसका मतलब पतंजलि महर्षि अवश्य योग युक्त होंगे मैं तो योग कहां से देंगे उनके पास ही योग ना हो तो आते उनको योग युक्त मानना पड़ेगा और योग युक्त किसको कहते हैं स्कंद पुराण में इसका लक्षण लिखा है वृत्तिनम मन कृपा क्षेत्र परमात्मनी एक तो, ही कृत्य विमुचित योग युक्त सवुच्य वृत्ति न मन करता मन को वृत्तिन कर दिया वृत्ति रहित कर दिया तो मन को वृत्ति रहित कर नहीं सकते अभी अभी, अभी आपने सुना सुना विचार किए थे तो फिर कैसे आपने कदे वृत्ति ही न लक्षण कद वृत्तिन कर तात्व ने यहाँ पर सांसारिक वृत्तियों से ही सांसारिक वृत्तिन कर दिया मन को और क्या कर दिए इस क्षेत्र की जीवात्मा को परमात्मा ने परमात्म एक ही कृत्य परमात्मा ने एक ही भूत कर दिया विलीन कर दिया उसी प्रकार जैसे नदियां समुद्र में विलीन होकर तद रूपता को प्राप्त कर जाते हैं उसी प्रकार से क्षेत्र उस परमात्मा विलीन होकर तद रूपता को प्राप्त कर गया अतः विमुचित अतव विमुक्त हो जाता है योग स उच्चित ऐसे व्यक्ति ऐसे योगी को ही योग युक्त कहा जाता है वृत्तिन मन कृप क्षेत्र परमात्मनी एकीकृत्य विमुचेत सो योगयुक्त स उच्यते इस प्रकार से कन् पुराण का श्लोक स उच्यते योगयुक्त स उच्यते इस मंगलाचरण पर इस प्रकार विचार के बाद पहुंचिए अभी पातंजल योग दर्शनम ओम नम परम ऋषि पतंजलि नम कम ऋषि पतंजलि को हमारा बारंबार नमस्कार है ऐसे है पातंजल योग दर्शन पतंजलि ना प्रोक्तमित पातजलम पातंज चाथो योग पातंज योग योग दर्शन योग दर्शन यहाँ पर देखिये दर्शन जब आप शब्द प्रोगे पातंजल योग दर्शन दर्शन का विशेषण योग योग का विशेषण पातंजल इसका मतलब और भी योग दर्शन थे क्या कि पातंज विशेषण क्यों दे रहे हैं ठीक पहले बहुत सारे थे बाद में भी बहुत सारे हुए अत विशेषण आवश्यक वा पातंजल योग दर्शन दर्शन शब्द का दृश्य थे अन्य दर्शनम कि दृश्य थे अन्यूतम तत्व दृश्य ते अने आत्मे नर्शनम उस चीज का नाम दर्शन होता है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का यथार्थ स्वरूप को जान है उसका नाम दर्शन शास्त्र ऐसे अनेक दर्शन शास्त्रों में से योग भी एक दर्शन शास्त्र तत्वानुभूति की ओर ले जाने वाले दर्शन शास्त्रों में से एक है योग दर्शन ध्यान देने एक बात यहां पर यह है दर्शनों को हमें दो भाव विभक्त कर सकते हैं कर्म प्रधान दर्शन ज्ञान प्रधान दर्शन कर्म ने क्रिया यानी कि वो आचमनी लेकर के बैठ गया आर्थिक घंटे बजा रहा उसको कर्म नहीं लेना यकी क्रियावच जो भी कुछ होता हो सबका नाम कर्म क्रिया बहुत का नाम कर्म ले लेना और क्रिया अत्यंत न्यून न ना के नाम ही ज्ञान आपका यह योग दर्शन मीमांसा दर्शन ये दोनों के दोनों तो क्रिया बहुल दर्शन है क्रिया प्रधान बल्कि इन लोगों के यहां से, क्रिया से मोक्ष होने वाला करे जाओ समाधि का भी अभ्यास किए जाओ तो मुक्ति हो और उन्हें साफ ही बोलते मीमांस आम राज्य ना क्रियार्थत्व नाम समस्त वेद ही क्रिया का प्रदर्श कथन करने के लिए क्रिया का विधान करने के लिए है और जो वाक्य जो मंत्र उसके परक नहीं है वो तो व्यर्थ ही मानी जाएगी वेद को इतना ठोस होने कहा कर कर्म से मोक्ष है और बाकी तीन दो तो हो गया तीन को हम लेते हैं सांख्य न्याय और वैशेषिक एक तर्क प्रदान है केवल ज्ञान परक उनका सिद्धांत है दर्शन वेदांत ऐसा है वह केवल क्रिया प्रधान भी नहीं केवल ज्ञान प्रदान भी नहीं ये भी कहता यद्यता वह ज्ञान ज्ञाना देव तो कैवल्य ज्ञान से ही मोक्ष होता है लेकिन वह ज्ञान पाने के लिए सारी उपासनाओं का वर्णन करता है निष्काम का यज्ञ दाने दानी तपसा ना शकिन ब्राह्मण हिविधि शांति कर देता है श्रुतियों ने इसीलिए वहां पर क्या है क्रिया भी है इन क्रिया गौण ज्ञान प्रधान है सां वैशेषिक और न्याय में ज्ञान ही प्रधान है क्रिया नहीं है योग और में क्रिया ही है ज्ञान नहीं है और वेदांत में क्रिया गौण ज्ञान प्रधान है छह दर्शन के संक्षिप्त स्वरूप में आप योग दर्शन पढ़ने जा रहे हैं जहां क्रिया प्रधान दर्शन है इसलिए यहां पर यह जो आप अध्ययन कर रहे हैं इसकी अपेक्षा से प्रयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयोगात्मक योग ज्यादा महत्वपूर्ण है सिद्धांतात्मक योग की अपेक्षा लेकिन सिद्धांतात्मक योग के ज्ञान के बिना प्रयोगात्मक योग आपको गड्ढे मिले जाएगा वो तो सिद्धियों को दिला देगा और आपको माया का जल फंसा देगा योग का ज्ञान भी अपेक्षित है ताकि हम जाने कि इसमें प्रतिबंधक कौन है और इससे कैवल्य को प्राप्त करने के बीच में क्या क्या प्रतिबंधक है इन सबको समझने के लिए योग का सिद्धांत पक्ष को योग दर्शन में रखा गया है यहां तक पक्ष अत्यंत न्यून है दस रहे इसको दर्शन कोटि में रख दिया यदि भी क्रिया प्रदान क्रिया योग का वर्णन यहां पर आएगा लेकिन यह सिद्धांत उसको व्यास वास प्रमुखता देंगे सूत्रों को भी हम सिद्धांत पर ही घटाएंगे प्रयोग पर ले जाएंगे और प्रयोगात्मक योग बिल्कुल अलग होगा उसको किसी से सीखना पड़ेगा तभी यह जो चीज है सिद्धांतात्मक योग को प्रयोगात्मक योग के साथ जोड़ता हुआ जब अभ्यास करोगे तभी योग से मोक्ष प्राप्त ऐसे इस योग दर्शन का निर्माता के द्वारा योग दर्शन को विशेषित किया गया है ये पतंजल योग दर्शन उसमें ये पहला पाद जिसको चार पादों में है अध्यायों में नहीं चार पादों में ये योग दर्शन है समाधिपाद साधनापाद विभूतिपाद पाद विभूति पाद और कैवल्य इसकी संरचना का पीछे एक बहुत भारी रहस्य है पहले समाधि पाद वर्णन किया क्योंकि जानते हैं ये मनुष्य ना बिना लोभ लालच का प्रवृत्त होता है इसको लालच गिरनी पड़ेगी टॉफी दिखाएंगे तो बच्चा जैसे काम करता है ना दौड़ता है जो आपको भी इसी प्रकार से साधकों को भी जब समाधि नामक फल का कथन ना करें तो सामान्य लौकिक न्याय भी है प्रयोजन अनुद्देश मंदोप प्रयोजन को उद्दिष्ट किए बिना मंदाति मंद मूर्खाति मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है आप जैसे विवेक लोग कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं अतएव पतंजल पतंजलि जी ने सबसे पहले फल कथन करने वाला अध्याय समाधि पात्र किया समाधि को पाने के लिए हमें करना क्या चाहिए उसको साधन पाठ कर लेकिन साधनों के द्वारा क्या आपको सीधे समाधि पूर्वक कई बल मिलेगा कहते नहीं इसलिए बीच में टपका दिए विभूति पात्र समाधियों के लालच में हम साधनाओं को जब करने लगते हैं तो साधनाओं से हमें सीधे समाधि नहीं मिलेगी क्या मिलती है कहते विभिन्न विभूतियां मिलते हैं विभूतियां क्या है एक तो कहेंगे वे सारी विभूतिया सारी सिद्धियां कैवल्य में अंतराय मे बाधक ये जो बड़े बड़े योगी लोग सिद्धियां इस्तेमाल करते हैं दुनिया को इकट्ठा कर लेते हैं करोड़ों कमाते हैं ये सब जाल में फंसे पड़े हैं तो असली योगी कभी समाज में चमका दिखेगा ही नहीं पता नहीं चलेगा कहां रहता है वह कभी अभी अपना विभूति को इस्तेमाल ही नहीं करेगा यहाँ तो आशीर्वाद देते लड़का हो गया बस हो गया वो करोड़पति पीछा पड़ा रहेगा माया जाल फैला देगा वो विभूतियों को इस्तेमाल करना ही पाप है ये यहां पर प्रस्तुत करने के लिए बीच में पाद को लाया है साधना करने से सीधा कैवल्य मिलेगा मिलता तो क्या करते हमारी पास साधना पद कैवल्य पाल करके समाप्त करते कर लेकिन ऐसा नहीं होता है हर एक साधक को ये जहर घुट घुट के पीना ही पड़ता है सिद्धिया जो जहर है इसको पी के जो बचा लेता है उसको संसार में प्रयोग नहीं करता है वही व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करता है इस बात को जताने के लिए उन्होंने चार पादों को करते हुए साधना और कैवल्य के बीच में विभूति को प्रस्तुत किया उसमें से समाज पार का आरंभ करते हुए सूत्र लिख रहे हैं अथ योगानुशासन और कोई स्वतंत्र मंगलाचरण पतंजलि महर्षि ने नहीं किया है यह शब्द प्रयोग कर दिया यह शब्द ही मंगलवाचक है अथ शब्द क्यों मंगलवाचक तो है तो अव्यय है बात सुनी लिया ना आपने इसका नाम क्या है अव्यय है आर्ताव्या कभी व्यय नहीं होता जो कवि व्यय नहीं होता उसी का नाम अब अर्थात जो नित्य रूपा वस्तु होता है उसी का नाम तब भी होगा अतः अथ शब्द नित्य क्यों नित्य उसमें भी मनुस्मृतिकार करते है ओंकार ब्रह्म पुरा कंटम भित्ता निर्यात हो तस्मात्म का विभु ओंकारस्थ आता शब्द से ओम और अथा ये दो शब्द सबसे पहले ब्रह्मा जी का मुख से निकला ओंकारस्था ब्रह्म जी का मुख से पूरा कंट भितर नहीं आता उन्होंने प्रयास करके उच्चारण नहीं किया आपने बुद्धि से सोच समझ करके बोले नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं लेकिन वो स्वयं कंट भेदन हो गया और स्वयं निकल गया के हृदय में जो अंतरिया में परमात्मा बैठा हुआ है उसी की प्रेरणा से स्वतः ही निकल आया बुद्धिपूर्वक नहीं है अतएव मंगलवाचक जो बुद्धिपूर्वक होता है उसमें वासनाएं प्रेरक बनते हैं अतव सदोष होता है वह कभी मंगल वाचक नहीं हो सकता जिसलिए यह ब्रह्मा जी का बुद्धिपूर्वक उच्चारित वस्तु नहीं भित्वा शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं यहां पर प्रयुक्तवा प्रयोग नहीं किया उन्होंने बुद्धि पर उच्चारण नहीं किया है स्वत ही कंठभेदन होकर निकलाया था गीता गीता जी को भगवान ने अपने मर्जी से सोच समझ करके छल कपट लगा करके किसी तरह से अर्जुन को युद्ध में फंसाने के लिए बोला हुआ नहीं है या स्वयं पद या स्वयं शब्द देखे वहां पर व्यास जी कर स्वयं शब्द बहुत महत्वपूर्ण यहां या स्वयं पद बनावश्य मुख पदमात् कोई प्रयास नहीं है वहां स्वतः निकलते आया प्रश्न होते जा रहा है जवाब निकलते जा रहा है धारा चल रही है कोई प्रयास नहीं स्वयं ही मुख कमल से निकल पड़ा है यथा तथा स्वयं ही कंठ भेदन होकर के निकला वह होने से यह मंगलवाचक हो गया अपशब्द तस्मात मांगलिको उभ अतएव पतंजलि महर्षि अन्य ग्रंथों में जैसा देखने को मिलता है वैसा है कोई स्वतंत्र मंगलाचरण की बिना केवल अतः शब्द को मंगलवाचक होने के नाते प्रयोग करके आरंभ करते हैं योगानुशासन योगानुशासन योग योगा शब्द यहां पर योग से अनुशासन योगानाम व योगानुशासन योग का अनुशासन किया जा रहा है योग संबंधी साधनाओं का अनुशासन किया जा रहा है योग संबंधी तत्व का अनुशासन में योगीय क्वेशन कर देना योग संबंधी साधनाओं का पक्ष में लोगे तो योगा नाम करके बदलेना तत्व संबंध में विग्रह बदलेगा युज्यते असोपित योग साधन पक्ष में युद्ध तोगा कर्ण में पक्ष में एक कर्म पक्ष में दोनों पक्ष में घए और योग शब्द यहां दो धातु भी है यहाँ युजिर योगे युज समाध हो युजिर योगे अर्थ भी अपेक्षित है युजय समाधो भी दोनों ही घटाया शास्त्रकारों ने दोनों को स्वीकार किया है कि महाभारत में संयोगो योग जीवात् परमात्मा हो जीवात् और परमात्मा इन दोनों का संयोग का ही दूसरा नाम योग कहा संयोगो योग जीवात्मा परमात्मो हो नहीं ये महाभारत का नहीं ये योगी याग्ञोल की संहिता का है योगी याज्ञोल की संहिता का है महाभारत का दूसरा श्लोक है वह तो और भी स्पष्ट इन्हीं बातों को स्पष्ट कर रहा है योगी याज्ञोल की संहिता याज्ञोल के महर्षि के द्वारा गार्गी को सुनाया गया योगिक प्रक्रियाओं का वर्णन करता है वहां भी अष्टांग योग का ही वर्णन है बहुत विस्तार से प्रत्याहार का विस्तार है धारणा का विस्तार है प्रक्रियाओं वर्णन किया गया है यहाँ पर तो एक एक सूत्र बनाकर छोड़ देते हैं इसे एक तरह से व्याख्या है पर। उन्होंने समाधि का लक्षण करते वक्त तो योग का शब्दार्थ उन्होंने लिखा में संयोगो योग जीवात्म परमात्मा लेकिन महाभारत में लिखा परे न साधम एक तम यत्म से किोग लक्षण परेण ब्रह्मण साधम परब्रह्म परमात्मा के साथ संबोधन नृपोधन हे नृप हे राज दुष्टि सुनो भीष्ताम सुना है शांति परम्क प्रकरण युद्धि उपदेश हे नृपे हे दिष्टि सुनो आत्मन मैने जीवात्म परेण ब्रह्मण साधम एक पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत हुआ करता है सै योगो विख्यात वही योग नाम से सुप्रसिद्ध है सब योगक्षण इसके अलावा और क्या योग का लक्षण हो सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा योग का लक्षण उचित नहीं है स्कंद पुराण में तो और भी विलक्षण बन गया दृष्टांत समझाते बोल दिया जल सैंदव यथा भवती योगत युजिर् धातु को ले रहे यहाँ पर उन्होंने युज समाधि को लिया तो उन लोगों ने यहाँ युजिर् योगे को ले रहे हैं स्कंद पुराण वाले इसे जल सैंधव साम्यम यथा भवति योग तथा आत्मनसोर्यम समाधि यहा उच्च भण्य समाधि रिह भण्य जल और सैंधव जल और नमक इधर स्थूल पदार्थों का संयोग है ना यहाँ पर जल सैन्द साम्यम यथा भवत योग्य उनका उसमें डाल देने पर नमक को जल में डाल दो घोल दो तो तो जिस प्रकार कि उनमें साम्यता हो जाती है जल से पृथक नमक नहीं मिलेगा नमक से फिर जल ढूंढो नहीं मिलेगा वहां पर एक ही एकीकरण हो गया तद्वत् आत्मनसोर ऐक्यम तो मन ही बंधन का कारण है इसे आत्मा का मन के साथ कर दिया अर्थात मन को लेकर के जीवात्मा है आत्मा शब्द कर परमात्मा है आत्मा करते हाँ परमात्मा मन करते यहा जीवात्मा आत्म आत्मनसोर समाधि रिह भण्य उसी को यह योग शास्त्रों में समाधि शब्द से कहा योग शब्द से कहा है ऐसा समझो इस प्रकार प्राणकार भी कर में आएंगे आप प्रशांत मनसम योगीनम सुगम उत्तम वहां भी मन को लिया प्रशांत मनसम अर्थ मन है वृत्त रहित मन है। प्रशांत है समुद्र का मतलब क्या लहर से रहित समुद्र प्रशांत है मन इसका मतलब है वृत्ति से रहित है मन जिसका उसी योगी को सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है ऐसे योग का लक्षण क्या कर दिया निरुद्ध वृत्ति वाला मन आगे सूत्र बताएंगे लेकिन उसी गीता में दूसरा भी लक्षण किया योग का सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा समत्तम योग्य सिद्धि और असिद्धि यहां सिद्धि से आनिमा गरिमा आदि को नहीं लेना सिद्धि मने जिस काम को कि कि कि किसी भी क्रिया को आपने किया जिस फल को उद्देश्य करके किया था उस फल की प्राप्ति का नाम सिद्धि असिधि मने जिसके लिए आप काम किए तो फल आपको मिला नहीं वो अर्थात किए हुए क्रियांग कर्मों का फल मिले ना मिले उभय दिशा में समो उभय दिशा में हर्ष और निषाद या सुख दुख राग द्वेष मान अपमान सबको समान करते है तार समत्व का ही नाम योग है नाम समत्व आनंद हो जाते है कईय का यही समत्व का है वहां विषमत्व ही दिखता है पूरा है ना इसलिए एक वास्तविक समत्व होने का नाम योग करके भगवान भी गीता में रहते और समत्व कब आएगा जब विषमत्व दूर हो जाएगा विषमत्व दूर होने का मतलब है कि मन को शांत कर देना है जिसको प्रशांत मन कह दिया है क्योंकि मन ही कारण है मन करो पापानी पानी मनोलिप्य पातक ही मनस्तमोभूतवा न पुण्य न च पातक ही धेरंड संहिता एक अद्भुत ग्रंथ है योग योग मार्ग के योग मार्ग में चलने वालों के लिए शिव संहिता घेरंड संहिता हट योग प्रदीपिका ये तीन अति आवश्यक ग्रंथ हैं और साथ में तो योग रत्नावली भी हो जाए तो अति उत्तम है वास्तव में योग के समस्त रत्नों को मालक्र पिरो करके कर रख दिया इसलिए इसका नाम योग रत्नावली अत्यंत सुंदर ग्रंथ है ये चार ग्रंथों का अवश्य अवलोडन थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए जिस व्यक्ति को योग के बारे में सम्यक प्रकार ज्ञान प्राप्त करना है और साधना में घुसना चाहता है तो। सुनकर के प्रवचन देने के लिए कोई जरूरत नहीं <laughs> मन करो ती पापानी मन ही सगल पापों को करता है मनोलिप्त पातक मन ही सगल पातकों से लिप्त मन तन जाता है मन, उस आत्मा के साथ भूत करने लग जाता है तो न पुण्य न च पात न पुण्य होगा न पातक न उनके साथ संबंध है समाज प्रक्रिया नामक अध्याय में संतान वर्णन हुआ है एकदश योग जिसका अनुशासन ने जा रहे हैं वह योग इसलिए क्या हुआ सब कुछ मन पर आधारित है। इसलिए कहा मन वनुष्य न कारणम बंध मोक्षा श्रुति नारद परिवराज को परिषद में साफ लिखते हैं मन ही मनुष्योंगा बंध और मोक्ष दोनों के प्रति कारण है मन चंगा है तो में गंगा इसलिए लोक में गाथा ही बन गया उसमें और मन में ही सारा खेल इसलिए हो रहा है और उस खेल को मिटाने के लिए ही योग का आरंभ होता है वह योग भी साख योग शिखामी उपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम अनुवाक के नवम मंत्र में लिखा योग शिखामी उपनिषद में चार प्रकार का योग होता है मंत्रो लयो हटो राज योगांता भूमिका क्रमात्एव चतुर्धा यम महायोगो भी दीयते एक एव महायोगो महा यद्यपि वह योग महान जो योग है वो एक है अनेक नहीं है जो ब्रह्म के तो वही योग है वो तो एक है हवाला थोड़ा होगा लेकिन उसी को चतुर्धा साधन दृष्टि विभेद करके कहते चतुर्धा भी दीय कौन कौन है मंत्र योग लय योग हट योग और राजयोग मंत्र योग के बारे में थोड़ा इस सूत्र में भी आएगा और इसमें कोई विशेष प्रक्रिया है नहीं गुरु से प्राप्त जो शब्द के राशि है वह चाहे एक अक्षर हो द्वअक्षर हो अनेकाक्षर हो जैसा भी अब अक्षर भी हो सकता है उस मंत्र का तो उसे अक्षर समूह को उस अक्षर समझ गुरु प्रदत्त जब हो जाता है उसी प्रकार जिस प्रकार तोता से मारा हुआ आम मीठा कीरे न भाषितम कान इसीलिए कलो कीरे न भाषित फिर गुरु रूपी कीर के द्वारा नहीं। मैं कीर नहीं कीर की तोता पक्षी गुरु रूपी तोता के द्वारा जब आपके कान रूपी जो फल में उसको बढ़ाल दिया जाता है उसी का आवृत्ति करने का नाम मंत्र होगा हो इन आवृत्ति भी कैसे करना है वो भी स्पष्ट बता रहे हैं किसका करना कैसे करना यदि ईश्वर का करना चाहते तस्वीच प्रणवा प्रणव ओम ही उसका नाम है उसी का आवृत्ति करनी है तो तजर्थ भावन उसको जब करो उसके अर्थ का चिंतन करो अर्थ तो तो कैसे आवृत्त बताया नहीं योग सूत्र में कहते मुंडक पढ़ लेना मुंडक उपनिषद उसमें सत्या मांड के उपनिषद पढ़ लो विधान विधेयक पूरा कथन किया ओम को और भेद को मुंड को प्रश्न में कथन किया जिसे अपर विद्या पर विद्या दोनों की प्राप्ति संसार जाओ संसार मिलेगा भोग जाओ तो भोग मोक्ष मुक्ति वह प्रदायक है ओम यह बात वर्णन किया हुआ है उन अर्थों को समझ करके उसके चिंतन के साथ में जब करना चाहिए यह मंत्र योग का संक्षेप अन्य कलशन के साथ विचार करेंगे ओम पूर्ण